संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व भगवान कृष्ण से द्रौपदी की बातचीत तथा उनका हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान वैश्व जी कहते हैं राजन तब महाराज युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ युक्त वचन सुनकर तथा भीम से इनको शांत देखकर द्रुपद नंद ने कृष्णा सहदेव और सात्विकी की प्रशंसा करते हुई रो रो कर इस प्रकार कहने लगी धर्मज्ञ मधुसूदन दुर्योधन ने जिस प्रकार क्रूरता का आश्रय लेकर पांडवों को राज सुख से वंचित किया था वह तो आपको मालूम ही है तथा संजय को राजा धित्राठ ने एकांत में अपना जो विचार सुनाया है वह भी आपसे छिपा नहीं है इसलिए यदि दुर्योधन हमारा राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार न करें इन संजय वीरों के साथ पांडव लोग दुर्योधन की रणोन्मत्त सेना से अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं साम या दान के द्वारा कौरवों से अपना प्रयोजन सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है इसलिए आप भी उनके प्रति कोई ढील ढाल न करें क्योंकि जिसे अपनी जीविका को बचाने की इच्छा हो उसे साम या दान से काबू में न आने वाले शत्रु के प्रति दंड का ही प्रयोग करना चाहिए अतः अच्युत आपको भी पांडव और शिंजय वीरों को सांस लेकर उन्हें शीघ्र ही बड़ा दंड देना चाहिए जनार्दन शास्त्र का मत है कि जो दोष अवध्य का वध करने में है वही वध्य का वध करने में भी है अतः आप भी पांडव यादव और सिंजय वीरों के सहित ऐसा काम करें जिससे यह दोष आपको स्पर्श न कर सके भला बताइए तो मेरे समान पृथ्वी पर कौन स्त्री है मैं महाराज द्रुपद की वेदी से प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ निष्ठ की बहन हूँ आपकी प्रिय सखी हूँ महात्मा पांडव की पुत्र वधु हूं और पांच इंद्रों के समान तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूं। इतनी सम्मान्यता होने पर भी मुझे केस पकड़कर सभा मिलाया गया और फिर वही पांडवों के सामने और आपके जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया आए हाँ पांडव यादव और पांचाल वीरों के दम में दम रहते मैं इन पापियों की सभा में दासी की दशा में पहुँच गई किंतु मुझे ऐसी स्थिति में देख भी पांडवों को न तो क्रोध ही आया और न इन्होंने कोई चेष्टा ही की इसलिए मैं तो यही कहती हूं कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता धनुर्ध और भीमसेन की बलवत्ता को धिक्कार है अतः यदि आप अपनी कृपा पात्री समझते हैं और वास्तव में मेरे प्रति आपकी दया दृष्टि है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूरा पूरा कोप कीजिए इसके पश्चात द्रौपदी अपने काले काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लिए श्री कृष्ण के पास आई और नेत्रों में जल भरकर उसने कहा कहने लगी कमल नयन श्री कृष्ण शत्रुओं से संधि करने की तो आपकी इच्छा है किंतु अपने इस सारे प्रयत्न में आप दुशासन के हाथों से खींचे हुए इस केश पास को याद रखें यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए ही उत्सुक हैं तो अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे पांच महावली पुत्र उनके साथ यदि मैंने दुशासन की भुजा को काटकर धूल होते न देखा तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी इस प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे तेरह वर्ष बीत गए हैं आज भीम से इनके से बिन्द मेरा कलेजा फटा जाता है आय अभी ये धर्म को ही देखना चाहते हैं इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदी का कंठ भर आया आंखों से की छड़ी लग गई लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी तब विशाल बाहु श्री कृष्ण ने उसे धैर्य धाते हुए कहा कृष्ण तुम शीघ्र ही कौरवों की स्त्रियों को रुदन करते देखोगी आज जिन पर तुम्हारा कोप है उन शत्रुओं के स्वजन सुहेद और सेनादि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियॉँ भी इसी प्रकार रोवेंगी महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम अर्जुन और नकुल सहदेव के सहित मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। यदि काल के वश में पड़े हुए पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो युद्ध में मारे जाकर कुत्ते और गीदड़ों के भोजन बनेंगे तुम निश्चय मानो हिमालय भले ही अपने स्थान से टल जाए पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाए तारों से भरा हुआ आकाश टूट पड़े किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती कृष्ण अपने आंसुओं को रोको मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री संपन्न देखोगी अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण इस समय सभी कुर्वंशियों के आप ही सबसे बड़े सुहित हैं आप दोनों ही पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं इसलिए पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी करा सकते हैं श्री कृष्ण बोले वहाँ जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूँगा जो धर्म के अनुकूल होगी तथा जिनसे हमारा और कौरवों का हित होगा अच्छा अब मैं राजा के से मिलने के लिए जाता हूँ वैश्वपान जी कहते हैं राजन श्री चंद्र ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का आरंभ होने के समय कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्त में यात्रा आरम्भ की उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सातिकी से कहा कि तुम मेरे रथ में शंख चक्र गर् रख दो इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवक लोग रथ तैयार करने के लिए दौड़ पड़े उन्होंने नहला धुलाकर कर शैव्य सुग्रीव मेघ और बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोता तथा उसकी ध्वजा पर पक्षराज गरुण विराजमान हुए इसके पश्चात श्री कृष्ण उस पर चढ़ गए तथा सात्विकी को भी अपने साथ बैठा लिया फिर जब रथ चला तो उसकी घरघराहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया भगवान के चलने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव चेकितान चेजराज धृष्टकेतु द्रुपद, काशीराज शिखंडी धृष्ट पुत्रों के सहित राजा विराट और केके भी उन्हें पहुंचाने को चले इस समय महाराज युधिष्ठिर ने सर्वगुण सम्पन्न श्री श्याम सुंदर को हृदय से लगा कर कहा गोविंद हमारे जिस अबला माता ने हमें बालकपन से ही पाल पोष बड़ा किया है जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारे कुशल क्षेम का ही प्रयत्न करती रहती है तथा जिसका देवता और अतिथियों के सत्कार और गुरजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है उससे आप कुशल पूछें उसे हर समय हमारा शोक सालता रहता है आप हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उसे प्रणाम कहें शुमन श्री कृष्ण क्या कभी वह समय आवेगा जब इस दुख से छूटकर हम अपनी दुखनी माता को कुछ सुख पहुंचा सकेंगे इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओं से तथा भीष्म द्रोण कृप बाल्हिक द्रोणाचार्य अश्वस्थामा सोमदत्त और अन्यान्य भरतवंशियों से हमारा यथा योग्य अभिवादन कहें एवं कौरवों के प्रधानमंत्री अगाध बुद्धि धर्मज्ञ विदुर जी को मेरी ओर से आलिंगन करें इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आए फिर रास्ते में चलते चलते अर्जुन ने कहा गोविंद पहले मंत्रणा के समय हम लोगों को आधा राज्य देने की बात हुई थी उसे सब राजा लोग जानते हैं अब दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो तब तो बड़ी अच्छी बात है उसे भी बहुत बड़ी आपत्ति से छुट्टी मिल जाएगी और यदि ऐसा न किया तो मैं अवश्य ही उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय नाश कर दूंगा अर्जुन की जवाब सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया उससे भयभीत होकर बड़े बड़े धनुरधर भी कांपने लगे इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना निश्चय सुनाकर उनका आलिंगन कर अर्जुन भी लौट आए इस तरह सभी राजाओं के लौट जाने पर श्री कृष्ण बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चल दिए मार्ग में श्री कृष्ण ने रास्ते के दोनों ओर खड़े हुए अनेकों महर्षि देखे वे सब ब्रह्मते से दे दिव्यमान थे उन्हें देखते ही वे तुरंत रस से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम कर बड़े आदर भाव से कहने लगे कहिए सब लोगों लोगों में कुशल है धर्म का ठीक ठीक पालन हो रहा है आप लोग इस समय किधर जा रहे हैं आपका क्या कार्य है मैं आपकी क्या सेवा करूँ आप सब पृथ्वी तल पर किस निमित्त से पधारे हैं तब श्री परशुराम जी ने श्री कृष्ण को गले लगा कर कहा जदपते ये सब देवर्षि ब्रह्मर्षि और राजर्षि लोग प्राचीन काल के अनेकों देवता और असुरों को देख चुके हैं इस समय ये हस्तिनापुर में एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओं को सभा सदों को और आपको देखने के लिए जा रहे हैं यह सब समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा महाकौरवों की राजसभा में आप जो धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण करेंगे उसे सुनने की हमारी इच्छा है उस समय में भीष्म द्रोण और महामति विदुर जैसे महापुरुष तथा आप भी मौजूद हो, मौजूद होंगे उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनना चाहते हैं वे वचन अवश्य बड़े हितकर और यथार्थ होंगे वीरवर आप पधारिये हम सभा में आपके दर्शन करेंगे राजन देवकीनंदन श्री कृष्णचंद्र के हस्तनापुर जाते समय दस महारथी एक हजार पैदल एक हजार घुड़सवार बहुत सी भोजन सामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे उनके चलते समय जो शकुन और अपस्कुन हुए उन्हें मैं सुनाता हूँ उस समय बिना ही बादलों की बड़ी भीषण गर्जना और बिजली की कड़क कड़क हुई तथा वर्षा होने लगी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली छह नदियाँ और समुद्र ये उल्टे दिशा की ओर बहने वाली छह नदियाँ और समुद्र ये उल्टे बने लगे सब दिशाएं ऐसी अनिश्चित हो गई कि कुछ पता ही न लगता था किंतु मार्ग में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण चलते थे वहां वहाँ सुख वायु चलता था और शकुन भी अच्छे ही होते थे जहाँ तहाँ सहस्त्रों ब्राह्मण उनकी स्तुति करते तथा मधुपर्क और अनेकों मांगलिक द्रव्यों से सत्कार करते थे इस प्रकार मार्ग में अनेकों पशु और ग्रामों को देखते तथा अनेकों नगर और राष्ट्रों को लांघते वे परम रमणीय शाली यवन नामक स्थान में पहुंचे वहाँ के निवासियों ने श्री कृष्णचंद्र का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया इसके पश्चात सायंकाल में जब अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सब ओर फैल रही थी वे ब्रिकस्थल नाम के गांव में पहुंचे वहाँ उन्होंने रथ से उतर कर नियमानुसार शौचादय नित्यकर्म किया और रथ छोड़ने की आज्ञा देकर संध्या बंदन किया दारुक ने घोड़े छोड़ दिए फिर भगवान ने वहाँ के निवासियों से कहा कि हम राजा युधिष्ठिर के काम से जा रहे हैं और आज रात को यहीं ठहरेंगे उनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियों ने ठहरने का प्रबंध कर दिया और एक क्षण में ही खान पान की उत्तम सामग्री जुटा दी फिर उस गांव में जो प्रधान प्रधान ब्राह्मण थे उन्होंने आकर आशीर्वाद और मांगलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत सत्कार किया इसके पश्चात भगवान ने ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और सब लोगों के साथ बड़े आनंद से उस रात को वहीं रहे